प्रवाचक पुरूषोत्तम शर्मा आदौ मुख्य मुख्यवाता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदय प्रात नववादने स्टाटअप नवाचार कार्यक्रम संबद्ध युवक है नमो एप् माध्यमेन संवादं करिष्यति रिजर्व अद्य मध्याहने ऐषम द्वैमासिक मौद्रिक नीते उद्घोषणां करिष्यति अपि च फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धा रोहन बोपन्ना तस्य सहायक एडवर्ड रोजरश्च बहिर्भूतौ प्रधानमन्त्री नमोप प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रात सार्धनववादने नमो एप् माध्यमेन सम्यते नवाचार अप नवाचार कार्यक्रमसम्बद्धयुवभि सह सम्भाषणं करिष्यति एकस्मिन् ट्वीट इति महासंजालीय सन्देश श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् युवभि साकं साक्षात् परिचर्चाया अवसरोऽयं विद्यते एतदर्थ प्रधानमन्त्रिणा नरद्विमोदिना जना अध्यर्थिता यत् तमो एप् अथ च द्रदर्शन माध्यम कार्यक्रम सहभागं कुर्वन्त्विति भारतीय ऋज्व बैंक ईषम दिमासीक मौद्रिक नीते उदोषणा मध्या विधा ऋजवैंका शाससकर्जित पटेल अध्यक्षता मौद्रिक नीति सीता उपवेशन सोमवास म्म्बिया प्रारब्धम अभवत यौद्रिकीति विषय निर्णय विजह कर्नाटक मुख्यमंत्री एच कुमारस्वामी कमस्वामी मंत्रिमंडले विस्तारं विस्तृत क्य विश्व मंत्रिण शपथ्य राज्यपाल वाजुभाईवाला मध्या वाजुभाईवाला मध्याने एत नूत मंत्रिभ्य पद गोपनीयता शपथवचन प्रतिज्ञाप्य प्रवर्तन निदेशल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सि धनशोधन प्रकरण पिपृष्ट निदेश वैदेशि निवेश संवर्धन मंडल द्वारा एयरसेल मैक्सिस अन्मति प्रदत् प्रक्रिया विषय प्रश्नोत्तरा वैदिक निवेश संवर्धन मंडल निष्क्रीय विद्युत दक्षिणफ्रीकाया पंचदिवसीय यात्रा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज डर्बन नगर संीमती स्वराज दक्षिणफ्रीकाया फेनिक्सेंटलमेंट इख्ये रिथस्थल यात्र महात्म गांधी अहिंसा दर्शन विकसग्रहान्दोलन सबद्ध रेलयात्राया सप्क श वर्ष पूर्वसरे आयोज्यने सरोहे अव छेत्रेप्य प्रमुख जनरल राजेन्द्र छेत्री अद्दिवीय भारत यात्रा आगमीष्येपल बल्नोक्त भारतीय सैन्य प्रमुख जनरल बिपिनवत आमंत्रण भारतयात्रा विदधा अनयात्राया देशद्वैन संबंधेष प्राबल्य भमरीका राष्ट्रपतिड ट्रंप से उत्तर कोरियाया नेत् किम जोंग ऊनस्य च मिथ शीर्षोपवेशनाय स्थानं प्रचितम अनयोरुपवेशनं सिंगापुरस्थे कैपेल्ला होटल इत्यत्र भविष्यति अवधेयमस्ति यत् नेतृदवयस्य मिथ शिखरवार्ता अस्य मासस्य द्वादशदिनांके निर्धारितास्ति फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धायां पुरूष भारतस्य रोहन बोपन्ना तस्य फ्रांसदेशस्य सहायक एडवर रोजरश्च प्राग्पान्त्यचक्रे बहिर्भूतौ गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे बोपन्ना रोजरश्च एलेक्जेंडर पेया निकोला मैट्रिक इत्यनयो युग्लेन पराभूतमट अन्ते नरेन्द्रमोदी अद्य प्रात सार्धनववादने स्टार्ट अप नवाचार कार्यक्रम सम्बद्ध युवभि साकं नमो संवादं करिष्यति रिजर्वैंक अद मध्या ऐषम दैमासीक मौद्रिक नीते उदोषणा क्यों